महाभारत श्री परमात्मा नम नम्र निवेदन महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ तथा अमूल्य रत्नों का अपार भंडार है भगवान वेदव्यास स्वयं कहते हैं कि इस महाभारत में मैंने वेदों के रहस्य और विस्तार उपनिषदों के संपूर्ण सार इतिहास पुराणों को उन्मेष और निमेश चातुर्वर्ण के विधान पुराणों के आशय ग्रह नक्षत्र तारा आदि के परिमाण न्याय शिक्षा चिकित्सा दान पाशुपत अर्थात अंतर्यामी की महिमा तीर्थों पुण्य देशों नदियों पर्वतों वनों तथा समुद्रों का भी वर्णन किया गया है अतएव महाभारत महाकाव्य है गूढ़ार्थ में ज्ञान विज्ञान शास्त्र है धर्म ग्रंथ है राजनीतिक दर्शन है कर्मयोग दर्शन है भक्ति शास्त्र है अध्यात्मशास्त्र है आर्य जाति का इतिहास है और सर्वार्थ साधक तथा सर्वशास्त्र संग्रह है सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि इसमें एक अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिन्त्यानंत गुणगण संपन्न सृष्टि स्थिति प्रलयकारी विचित्र लीला विहारी भक्त भक्तिमान भक्त सर्वस्व निखिल रसामृत सिंधु अनंत प्रेमाधार प्रेम घन विग्रह सच्चिदानंद घन वासुदेव भगवान श्रीकृष्ण के गुण गौरव का मधुर गान है इसकी महिमा अपार है ओपनिषद ऋषि ने भी इतिहास पुराण को पंचम वेद बताकर महाभारत की सर्वोपरि महत्ता स्वीकार की है इस महाभारत में मुख्यतः नीलकंठ के अनुसार पाठ लिया गया है साथ ही दाक्षिणात पाठ के उपयोगी अंशों को सम्मिलित किया गया है और इसी के अनुसार बीच बीच में उसके श्लोक अर्थ सहित दे दिए गए हैं पर उन श्लोकों की श्लोक संख्या न तो मूल में दी गई है न अर्थ में ही अध्याय के अंत में दक्षिणात्य पाठ के श्लोकों की संख्या अलग बताकर उक्त अध्याय की पूर्ण श्लोक संख्या बता दी गई है और इसी प्रकार पर्व के अंत में लिए हुए दक्षिणात्र अधिक पाठ के श्लोकों की संख्या अलग अलग बताकर उस पर्व की पूर्ण श्लोक संख्या भी दे दी गई है इसके अतिरिक्त महाभारत के पूर्व प्रकाशित अनयान्य संस्करणों तथा पूना के संस्करण से भी पाठ निर्णय में सहायता ली गई है और अच्छा प्रतीत होने पर उनके मूल पाठ या पाठांतर को भी ग्रहण किया गया है इस संस्करण में कुल श्लोक संख्या एक लाख दो सौ सत्रह है इसमें उत्तर भारतीय पाठ की छियासी हज़ार छः सौ दक्षिणात्य पाठ की छः हजार पाँच सौ चौरासी तथा उवास की संख्या सात हज़ार बत्तीस है इस विशाल ग्रंथ के हिंदी अनुवाद का प्राय सारा कार्य तथा सिद्धस्त भाषांतर कार्य संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं के सफल लेखक तथा कवि परम विद्वान पंडित प्रवर श्री रामनारायण दत्त जी शास्त्री महोदय ने किया है इसी से अनुवाद की भाषा सरल होने के साथ ही इतनी सुमधुर हो सकी है दार्शनिक वयोवृद्ध विद्वान डॉक्टर श्री भगवान दास जी ने इस अनुवाद की भूरी भूरी प्रशंसा की थी आदि पर्व तथा कुछ अन्य पर्वों के कुछ अनुवाद को हमारे परम आदरणीय विद्वान स्वामी जी श्री अखंडानंद जी महाराज ने भी पूर्वक देखा है इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं इसके अतिरिक्त पाठ निर्णय तथा अनुवाद देखने का सारा कार्य हमारे परम श्रद्धे श्री जय दयाल जी गोयंदका ने समय समय पर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी श्री दास जी गोयंदका श्री घनश्याम दास जी जालान श्री वासुदेव जी काबरा आदि को साथ रख कर किया है श्री गोवंदका जी तथा इन महानुभावों ने इतनी लगन के साथ बहुत लंबा समय नियमित रूप से देकर काम न किया होता तो इस विशाल ग्रंथ का प्रकाशन होना संभव नहीं था इस प्रकार भगवत कृपा से यह महान कार्य छः खंडों में पूरा हुआ है आशा है भारतीय जनता इससे लाभ उठाकर धार्मिक जीवन यापन एवं अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम होगी